गीता तत्व चिंतन अर्जुन का मोह प्रश्न उठता है कि विराट नगर में भी तो अर्जुन को कौरवों के साथ लड़ने का अवसर मिला था और उसने अकेले ही गायों को हर कर ले जाने वाली कौरव सेना के छक्के छुड़ा दिए थे तब तो उसमें किसी प्रकार की दुर्बलता प्रकट नहीं हुई यह तर्क अवश्य विचारणीय है पर इसके पीछे मनोवैज्ञानिक रहस्य छिप, छिपा पड़ा है विराट नगर में युद्ध करते समय अर्जुन लोगों के लिए अपरिचित ही था वह अज्ञातवास में था कौरव पक्ष के लोग नहीं जानते थे कि राजकुमार उत्तर के सारथित्व में भयंकर युद्ध करने वाला रथी महाबली अर्जुन ही है अतएव अर्जुन के लिए तब हार या जीत की चिंता नहीं थी फिर यह भी संभव है कि विराटनगर में रहते समय अर्जुन अपनी नपुंसकता को दूर करने की दिशा में प्रयत्नशील रहा हो एक लाभ उसे बृहंडला के रूप में यह हुआ कि वह युधिष्ठिर से दूर हट गया युधिष्ठिर की उपस्थिति उसके मन के लिए दमन का कार्य करती थी इसीलिए जब जब अर्जुन युधिष्ठिर से दूर रहा है उसने अपने अतुलनीय शौर्य का प्रदर्शन किया है इसके उदाहरण महाभारत में भरे पड़े हैं तो हम कह रहे थे कि अर्जुन ने अज्ञातवास का जो एक वर्ष बिताया उसमें वह युधिष्ठिर से अलग रहा साथ ही उसे नारियों की प्रशंसा और सहानुभूति मिली उत्तरा का उद्दाम प्यार मिला भले अर्जुन ने उसे उस प्रकार स्वीकार नहीं किया जिस प्रकार पहले उलूपी और चित्रांगदा का प्यार स्वीकार किया था इसके पीछे क्या कारण रहा होगा यह सहज अनुमान अनुमानगम्य है ये सारी बातें ऐसी थीं जिनके फलस्वरूप अर्जुन का दबा पौरुष धीरे धीरे जागने लगा और उत्तर की कायरता ने तो उसके पौरुष को पूरी तरह उभार दिया आजकल युद्धबंदियों को वीरहीन करने के लिए इसी प्रकार के तरीके काम में लाए जाते हैं उनका बाहरी संपर्क खत्म कर दिया जाता है एक ही प्रकार की बातें कानों में हरदम सुनाई जाती है शस्त्रों को छीन लिया जाता है और उनके उपयोग का अवसर नहीं दिया जाता इसे ब्रेन के नाम से पुकारते हैं पांडवों का बारह वर्ष का वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास ब्रेनवास की ही प्रक्रिया थी जिसकी चतुराईपूर्ण योजना कुटिल कौरवों ने बनाई थी पर जैसा ऊपर कहा अज्ञातवास की अवधि में अर्जुन को योशिष्ठ्य से दूर रहने का अवसर प्राप्त होता है और वह अपने खोए पौरुष को प्राप्त करने में समर्थ होता है प्रश्न उठता है कि जब विराट नगर के युद्ध में अर्जुन ने अपने खोए पौरुष को प्राप्त कर लिया तो कुरुक्षेत्र के मैदान में वह क्यों पुनः न्यूरोसिस के फीट का शिकार होता है इसका सहज उत्तर यह है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध योजनाबद्ध युद्ध था पांडवों ने कौरवों के अन्याय को चुनौती दी थी युद्ध की वृहद तैयारियाँ की गई थी अर्जुन आज विराटनगर का एक अनजाना और अनचिन्हा व्यक्ति नहीं था बल्कि वह महापराक्रमी गांडीवधारी प्रथापुत्र गुडाकेस था विराट नगर में उसे हार जीत का भय नहीं हुआ था पर आज कौरवों की विशाल ग्यारह छोड़ी सेना को देख उसके मन में आशंका पैदा होती है यद्वा जय यदवानो जय हो हम जितेंगे या हमको वे जितेंगे फिर यह भी एक अजनबी भाव अर्जुन को सताने लगता है कि इतने पूज्यजनों और संबंधियों को मारकर क्या हम पाप के भागी नहीं बनेंगे हम पढ़ते हैं कि अर्जुन श्री कृष्ण को रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले चलने के लिए कहता है ताकि वह देख ले कि उसे किन किन लोगों से लड़ना है तो क्या अर्जुन यह नहीं जानता था कि उसकी ओर से तथा कौरवों की ओर से कौन कौन सम्रांगण में खड़े हैं वह सब जानता था पर जिस समय अपनी आँखों से दोनों ओर की सेनाओं को देखता है तो यह बोध कुछ भिन्न हो जा ही होता है यदि कौरवों की सेना में केवल धित्राष्ट्रपुत्र शकुनी और कर्ण आदि ही होते तो संभवतः अर्जुन इतना करुणाविशिष्ट हुआ हुआ होता, ना हुआ होता। किंतु जब आँखों के सामने ओर खड़े हुए उन लोगों को देखता है जिन्होंने उनको प्यार दिया था और जिनको वह प्यार करता रहा है तो उसका मानसिक संतुलन एक बारगी खत्म हो जाता है और उसके भीतर का वर्षों का दबा सारा आक्रोश उपरयुक्त शारीरिक लक्षणों के रूप में प्रकट हो जाता है मोह का मोटा आवरण उसके मनस्चक्षुओं पर अड़ जाता है और वह सब उस कुछ उल्टा देखने लगता है अभी तक जो सकुन उनकी दृष्टि में शुभ और अच्छे थे वे ही उसकी इस बदली मानसिकता में अपसगुन दिखने लगते हैं जब मन का उत्साह चुक जाता है तब मनुष्य चारों ओर अंधेरा और खाई ही देखता है